यह नरसिंह अवतार की कथा कही गई अब वामन अवतार का वर्णन सुनो भगवान का वामन रूप दैत्यों का विनाश करने वाला उस रूप को धारण कर श्री हरि बलवान बलि के यज्ञ में गए और वहां उन्होंने अपने तीन ही पगों से त्रिलोकी को नापकर संपूर्ण दैत्य को क्षुब्ध कर डाला बलि के हाथ से समूची पृथ्वी लेकर भगवान ने इंद्र को दे दी यही महात्मा विष्णु का वामन अवतार है वेदवेत्ता ब्राह्मण भगवान बामन के यश का ज्ञान करते रहते हैं तदंतर भगवान विष्णु ने दत्तात्रेय नामक अवतार धारण किया दत्तात्रेय जी में क्षमा की पराकाष्ठा थी उस समय वेद वेदों की प्रक्रिया और यज्ञ सभी नष्ट प्राय हो गए थे चारों वर्णों में संकरता आ गई थी धर्म शिथिल हो चला था अधर्म बड़े जोरों के साथ बढ़ रहा था सत्य मिटता जाता था और सब ओर असत्य का बोलबाला था प्रजा क्षीण हो रही थी और धर्म पाखंड हो गया था ऐसे समय में भगवान दत्तात्रेय ने यज्ञों और क्रियाओं सहित वेदों का पुनरुद्धार किया और चारों वर्णों को पृथक करके उन्हें व्यवस्थित रूप दिया श्री जी और थे उन्होंने है है राज को वर दिया था कि राजन तुम्हारी ये दो भुजाएं मेरी कृपा से 1000 हो जाएंगी वसुधापते तुम संपूर्ण वसुधा का पालन करो जिस समय तुम युद्ध में खड़े होगे तुम्हारे शत्रु तुम्हें आंख उठाकर देख भी नहीं सकेंगे तुम उनके लिए अजय हो जाओगे यह श्री विष्णु के दत्तात्रेय अवतार की चर्चा की गई इसके बाद भगवान ने परशुराम अवतार ग्रहण किया राजा कार्तवीर अर्जुन अपनी सहस्त्र भुजाओं के कारण युद्ध में शत्रुओं के लिए दुर्जय था तो भी भगवान परशुराम जी ने उसे सेना के बीच में मार डाला राजा अर्जुन रथ पर बैठा था किंतु परशुराम जी ने उसे धरती पर गिरा दिया और छाती पर चढ़कर तीखे फरसे के द्वारा उसकी हजारों भुजाएं काट डाली उस समय कार्तवीर बड़े जोर-जोर से चीखता चिल्लाता रहा उन्होंने मेरुगिर से विभोषित समस्त पृथ्वी पर करोड़ों क्षत्रियों की लासें बिछा दी 21 बार भूतल को क्षत्रिय से शून्य कर दिया और अपने समस्त पापों का नाश करने के लिए उन्होंने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान किया उस यज्ञ में भृगुनंदन परशुराम ने कश्यप जी को सारी पृथ्वी दक्षिणा रूप में दे दी साथ ही बहुत से हाथी घोड़े सुंदर रथ और गौएं भी दान कीं आज भी वे विश्व का कल्याण करने के लिए घोर तपस्या करते हुए महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं यह सनातन परमात्मा श्री हरि के परसुरामा अवतार का परिचय दिया गया 24वें त्रेता युग में भगवान ने दशरथ नंदन कमल नयन के रूप में अवतार लिया भगवान विष्णु उस समय रूपों में प्रकट हुए थे उनका तेज सूर्य के समान था वे लोक में श्री राम के नाम से विख्यात हुए और विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के लिए उनके पीछे-पीछे गए महायशस्वी श्री राम सब लोगों को प्रसन्न रखने राक्षसों को मारने और धर्म की वृद्धि करने के लिए अवतीर्ण हुए थे कहते हैं राजा श्री राम सदा सब भूतों का हित करने के लिए तत्पर रहते थे वे संपूर्ण धर्मों के ज्ञाता थे उन्होंने लक्ष्मण को साथ ले 14 varshon tak van mein nivas kiya unke sath unki patni sita ji bhi jo murtimati lakshmi ji thi janmasthan mein nivas karte hue shri ram ne devtaon dwara aprahit sita ka pata laga kar unhe prapt kiya aur ravan ka raj असुर यक्ष राक्षस और नागों के लिए भी अवद्य था युद्ध में उसको जीतना बहुत ही कठिन था उसका शरीर कज्जल रास के समान काला था उसे कोटि-कोटि राक्षस सदा घेरे रहते थे वह तीनों लोकों को मार कर भगाने वाला क्रूर दुर्जय दुर्धर गर्व युक्त सिंह के समान पराक्रमी और वरदान से उन्मत्त था देवताओं के लिए तो उसकी ओर देखना भी कठिन था ऐसे रावण को भगवान श्री राम ने सेना और सचिवों सहित संग्राम में मार डाला इसके पहले उन्होंने और भी कई अलौकिक कर्म किए अपने मित्र सुग्रीव के लिए उन्होंने महाबली वानरराज बाली को मारा और सुग्रीव को किसकिंधा के राज्य पर आवश्यकत किया मधु का पुत्र लवण नाम का दानव मधुवन में रहता था वह वीर तो था ही पर पाकर मतवाला हो उठा था उसे भगवान ने शत्रुघ्न के रूप में जाकर मारा मारीच और सुबाहु दो बलवान राक्षस थे जो शुद्ध अंतःकरण वाले मुनियों के यज्ञ में विघ्न डाला करते थे उनको और उनके साथी अन्य राक्षसों को भी युद्धकुशल महात्मा श्री राम ने मार गिराया बिराद और कबंद दो बड़े भयंकर राक्षस थे वे पूर्व जन्म में गंधर्व थे किंतु शाप से मोहित होकर राक्षस भाव को प्राप्त हो गए थे उन्हें भी नरश्रेष्ठ श्री राम ने मारकर शाप मुक्त कर दिया श्री राम के बाण अग्नि सूर्य किरण और विद्युत के समान तेजस्वी तपाये हुए स्वर्ण से युक्त विचित्र पंखों से सुशोभित तथा महेंद्र वज्र के सदृश सार युक्त थे उन्हीं के द्वारा उन्होंने युद्ध में शत्रुओं का नाश किया परम बुद्धिमान महर्षि विश्वामित्र ने देवताओं के लिए भी दुर्दर्ष दैत्यों का वध करने के लिए श्री रघुनाथ जी को अनेक दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान किए थे पूर्व काल में जब महात्मा राजा जनक के यहां यज्ञ हो रहा था श्री राम जी ने खेल में ही महेश्वर के धनुष को तोड़ डाला था धर्मात्माओं में श्रेष्ठ श्री रघुनाथ जी ने यह सब अलौकिक कर्म करके 10 अश्वमेध यज्ञ भी किए थे जो बिना किसी विघ्न बाधा के पूर्ण हो गए थे श्री रामचंद्र के राज्य करते समय कभी अमंगल की बात नहीं सुनी गई हवा नहीं चलती थी कोई किसी का धन नहीं चुराता था न कभी विधवाओं के सुने जाते और ना अनर्थ की ही प्राप्ति होती थी उस समय सब कुछ सुबह ही शुभ होता था प्राणियों को जल अग्नि अथवा आदि से कभी भय नहीं होता था बूढ़ों को बालकों की प्रेत क्रिया नहीं करनी पड़ती थी क्षत्रिय ब्राह्मणों की परिचर्या करते थे वैसे क्षत्रियों के प्रति श्रद्धा रखते थे और शूद्र अहंकार छोड़कर ब्राह्मण आदि तीनों वर्णों की सेवा करते थे श्री राम के राज्य में स्त्रियां अपने पति के सिवा दूसरे किसी पुुष में आसकत नहीं होती थी और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री पर कुदिष्ट नहीं डालते थे उस समय सारा जगत जितंद्रय था पृथ्वी पर डाकूं का कहीं नाम भी नहीं था एक श्री राम ही सबके स्वामी और संरक्षक थे उनके शासन में, मनुष्य हजारों वर्ष जीवित रहते और शास्त्रों पुत्रों के पिता होते थे किसी भी प्राणी को रोग नहीं सताता था। राम राज्य में इस भूतल पर देवता ऋषि और मनुष्य एक साथ एक अृित होते थे पुराण वेत्ता पुरुष इस विषय में एक गाथा कहा करते हैं श्रीर हुनाथ जी का वण शाम और अवस्था युआ है उनके नेत्र कुछ कुछ लिए हुए हैं मुख से तेज रहता है। वे बहुत कम बोलते हैं उनकी लंबी भुजाएं घुटनों तक पहुंचती हैं उनका मुख बड़ा सुंदर है कंधे सिंह के सदृश हैं महाबाहु श्री राम ने 10000 वर्षों तक राज्य किया उनके राज्य में सदा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद का घोष सुनाई देता था धनुष की टंकार भी सर्वदा कानों में आती रहती थी दान करो और स्वयं भी भोगो का उपदेश कभी बंद नहीं होता था दशरथ नंदन श्री राम सत्ववान और गुणवान होने के साथ ही साथ अपने तेज से देदीप्यमान रहते थे उनकी सूर्य और चंद्रमा से भी अधिक शोभा होती थी यह श्री रामा अवतार का वर्णन हुआ इसके बाद श्री हरि का अवतार मथुरा में हुआ था वह श्री कृष्ण के नाम से विख्यात हुआ भगवान श्री कृष्ण समस्त संसार का हित करने के लिए अवतीर्ण हुए थे उन्होंने मानव शरीर धारण करके साल शिशुपाल कंस द्विविध अरिष्ट वृषभ केशी दैत्य कन्या पूतना कुवलया पीर हाथी तथा चारुड़ और मुष्टिक नाम के मल्लों का वध किया अद्भुत कर्म करने वाले बाणासुर की हजार भुजाएं काट डाली युद्ध में नरकासुर का संहार किया और महाबली काल यवन को भी भस्म करा दिया भगवान ने अपने तेज से दुष्ट दुराचारी राजाओं के समस्त रत्न हर लिए और उन्हें मौत के घाट उतार दिया यह अवतार संपूर्ण लोकों का हित साधन करने के लिए हुआ था इसके बाद विष्णु यशा नाम से प्रसिद्ध कल्कि अवतार होने वाला है Bhaeguane Kalki sambal Namke Gaume gauh Unke Autarka ka odiessi bhi sab loogun ka hit Ye Tata Orvi Anika Dibya divya autar hain. Jou puraanon mei bramhavadi purushon